आम जिंदगी की मजेदार कहानियां अनुवादक मीनाक्षी आवरण आवरण एवं रेखांकन राम बाबू अनुराग ट्रस्ट सर्वाधिकार सुरक्षित मूल्य बीस रुपए प्रथम संस्करण दो हजार चार द्वितीय संस्करण जनवरी दो हजार आठ पुनर्मुद्रण जनवरी दो हजार दस प्रकाशक अनुराग ट्रस्ट डी सिक्सटी एट निराला नगर लखनऊ दो सौ छब्बीस लेजर टाइप सेटिंग कंप्यूटर प्रभाग राहुलेशन मुद्रक्रिएटिव प्रिंटर्स छह सौ अट्ठाइस बटा यगर लखनऊ चीड़ शंकु की घमासान लड़ाई चीड़ शंकु ऊंचे ऊंचे चीड़ वृक्षों के बीच बोराए कीट की तरह उड़ रहे थे जो जब भी किसी से टकराते गुस्से में जैसे डंक संार देते लगता था जैसे तुषार के नेतृत्व वाली टुकड़ी में बेहतर निशानेबाज थे क्योंकि रामू की टुकड़ी पीछे हटने पर मजबूर कर दी गई थी भयंकर भागे लेकिन तभी आश्चर्य से ठिठक गए। जुगल भागा नहीं ये कौन सी रणनीति थी मैं तुम्हारे पाले में आना चाहता हूँ जुगल जल्दी से बोल पड़ा ठीक है आना चाहते हो तो आ जाओ टोड़ी के नायक तुषार ने संक्षिप्त जवाब दिया खदेड़ना जारी रहा दूसरों के साथ जुगल भी खदेड़ने में लगा हुआ था और गला फाड़ चिल्ला रहा था कुछ देर बाद खदेड़ने वालों को अपने दुश्मनों का दूर दूर तक झाड़ झंखाड़ो के बीच रेंगते हुए नशर रख रहे हूँ उनका कहीं पता न था कोई निशान तक न था और फिर अचानक ही बिल्कुल अन अपेक्षित रूप से दुश्मन ने उन पर हल्ला बोल दिया इससे भगदड़ जैसी स्थिति मच गई चिड़शंकु सर सराते हुए कभी दाएं दिशा से आ रहे थे कभी बाई ओर से आ रहे थे बड़े बड़े जब सरीर से थे, दर्द से टीश उठती। सबसे बुरी बात यह हुई कि के का गोला बारूद में उन्होंने जो छोटा सा भंडार अपने कमीजों में रख छोड़ा था उसे वे इस्तेमाल कर चुके थे तुषार की टोली के पास पीछे हटने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता न बचा था रामो के सैनिक अपने छिपने की जगहों से कूद कर बाहर निकल आए और खुशी से चीखते हुए उन्हें खदेड़ने लगे अचानक रामू और उसके लड़के आश्चर्य से थम गए क्या कह रहे हो एक आदमी जान बचाकर भागना नहीं चाहता वह चिल्लाकर बोला मैं तुम्हारे पाले में आना चाहता हूँ इसी बीच तुषार की टुकड़ी को अपने हथियारों की आपूर्ति हो चुकी थी और जल्दी दोनों छावनियों के बीच भीषण जंग छिड़ गई बड़े आकार के चीड़ शंकु सभी दिशाओं से सरसरा रहे थे जब भी शरीर से टकरा जोर से छुप लेकिन दर्द भरी चीख चिल्लाहट कहीं से सुनाई नहीं दे रही थी सिर्फ जुगल चीख रहा था वो दो शिविरों के बीच उछलकूद कर रहा था और उस पर दोनों ओर से तगड़े प्रहार हो रहे थे एक चमत्कार नन्हा प्रशांत आगे वाली सीढ़ी पर बैठा हुआ रो रहा था वह तेज आवाज में नहीं रो रहा था बस खुद में ही धीरे धीरे सुबक रहा था क्या हुआ मैंने पूछा दादी दादीमा बाहर गई है प्रशांत ने उदास होकर कहा और उसकी नन्नी देख कांप गई तुम्हें दादीमा की जरूरत किस लिए आनपड़ी मैंने जानना चाह उनसे कुछ बताना है प्रशांत ने समझाया क्या बहुत जरूरी बात है मैंने उससे आगे पूछा हाँ बहुत जरूरी है प्रशांत बिना हिचके एकदम से कह उठा उसकी देह फिर से विश्वास नहीं करूंगा और दोहराने से उसने उम्मीद की होगी कि उसकी बात का थोड़ा वजन बढ़ जाएगा क्या तुम वो बहुत जरूरी बात मुझे नहीं बता सकते मैंने उसे शांत ढंग से सुझाया प्रशांत ने झटके से अपना सिर उठाया उसकी आंसू भरी आंखों में आश्चर्य था मेरा प्रस्ताव अनपेक्षित था आश्चर्य की जगह राहत ने ले ली लड़का जल्दी से उठ खड़ा हुआ और उत्सुकता से बताने लगा अस्तबल में एक नन्ना सा घोड़ा है एक नन्हा भूरे रंग का घोड़ा वो इतना प्यारा घोड़ा है कि मैंने उसे बड़े वाले घोड़े के पेट से बाहर आते देखा चाचा मुझे बताओ क्या यह कोई चमत्कार है एक ही सांस में सब बाहर निकल आया प्रशांत चुप हो गया मेरी तरफ आशा भरी निगाहों से देखा हाँ प्रशांत यह एक चमत्कार है मैं बुदाया प्रशांत ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और मुझे अपने साथ खींचने लगा चलो हम इस चमत्कार को देखने चलते हैं पकड़ लिया और एक ही सांस में शब्द लुढ़कते हुए बाहर आने लगे अस्तबल में एक नन्हा घोड़ा है एक नन्हा भूरे रंग का घोड़ा वह इतना प्यारा प्यारा घोड़ा है मैंने उसे बड़े वाले घोड़े के पेट से बाहर आते देखा दादी माँ क्या यह कोई चमत्कार है यह चमत्कार है प्रशांत मेरे प्यारे दादी आश्वस्त किया यह एक अनोखा चमत्कार है एक प्यारा चमत्कार आओ खुद चलकर देखो दादी माँ क्या तुमने पहले कभी कोई भी कोई भी चमत्कार देखा है मैंने तो नहीं देखा और अब हम दोनों को प्रशांत खींचे लिए जा रहा था सामूहिक फार्म के अस्तबल शिशु सदन से हम दूर नहीं थे अध्यापिका बच्चों को वहां घोड़े दिखाने ले गई थी और तभी यह चमत्कार घटित हो गया था बच्चे अपनी अध्यापिका के साथ अभी भी वही थे मैं डर रहा था कि दूसरे बच्चों को छोड़कर चले जाने की वजह से एक भूरा बछड़ा घोड़ी का तुरंत जन्मा बच्चा मेरे सामने खर, आ, पड़ा था तुम्हारा स्वागत है तारक क्या यह सोचना अद्भुत अद्भुत नहीं लगता है कि कुछ देर पहले तुम्हारा जन्म तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ था तुम्हारे छोटे छोटे खुर तुम्हारे पतले नाजुक पैर तुम्हारी भूरी आंखें तुम्हारा पूरा का पूरा वजूद यह चमत्कारों में चमत्कार है, यह है, प्रकृति वह महान जादूगर जिसने तुम्हें हमें खुशी प्रदान करने के लिए भेजा है आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया यह शब्द मेरे कानू में उस समय गूज रहे थे जब मैं पास ही अपनी मरम्मत वाली दुकान की ओर लपकता हुआ जा रहा था मैं दूसरे मजदूर साथियों को तुम्हारे बारे में बताऊंगा नन्हे तारक मैंने मन ही मन सोचा और फिर मैं बिल्कुल लड़खड़ा गया अचानक मुझे लगा कि वह प्रशांत नहीं बल्कि खुद मैं ही हूं या कम से कम से हो सकता हूं जो सामने वाली सीढ़ी पर बैठा रो रहा था रोस्त माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी एक सहेली के पास भेजा सहेली बहुत भली थी और उसने वीरू को अंदर बुला लिया बैठक में कदम रखते ही वह आचरत से ठिठक कर रुक गया वहां नीचे से ऊपर तक पुस्तकों से भरे खानों वाली दो लंबी दीवारें थी वीरू वहां खड़े होकर आंखें फाड़े देखता रहा अंत में उसने पूछने का साहस किया क्या आपके पास बच्चों लायक पुस्तकें भी हैं हाँ मेरे पास हैं मित्र बोली यह खाना और यह वाला इतने ढेर सारे मेरे पास इतने नहीं हैं वीरू को आश्चर्य हुआ यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए कुछ किताबें दे सकती हूँ सैली ने प्रस्ताव रखा तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं मुझे मालूम नहीं वीरू ने स्वीकार किया अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम यह, यह वाले क्यों नहीं ले लेते मित्र ने किताब निकाली बाप रे वीरू पीछे हटा ये तो बहुत मोटी है अच्छा तो फिर ठीक है शायद यह वाली मित्र ने सुझाव दिया यह बहुत बड़ी है मेरे बस्ते में नहीं आएगी वीरू बच निकला और इसके बारे में क्या ख्याल है सहली तीसरी ने तीसरी किताब पढ़ाई वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया कितना कम इसमें पढ़ने कितना कम इसमें पढ़ने के लिए इतनी बड़ी बड़ी तस्वीर और यह बहुत पतली है मैं देख रही हूँ पुस्तकें चुनने के मामले में तुम अपनी पसंद का काफी ख्याल रखते हो मित्र को अच्छा अच्छा हो अगर अगली दफा तुम एक जोड़ी पटरी और नापने वाला टेप लेकर चलो उनसे तुम्हें अपना चुनाव करने में मदद मिलेगी वीरू ने माँ द्वारा भेजे रुके को मेज पर छोड़ दिया और हड़बड़ी में निकल गया उसकी माँ की कैसी मूर्ख शैली है उसने सोचा आदर्श आदर्श इतनी तेजी के साथ दौड़ने लगा जितनी जितना तेज उसके पैर उसे ले जा सकते थे अचानक घास में पड़े पत्थर से वह टकरा गया वह गिर पड़ा और उसका घुटना छिल गया दर्द के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए लेकिन आदर्श अपने आंसू पी गया किसी तरह जतन करके अपने पैरों पर खड़ा हुआ और लगड़ाते हुए चल पड़ा चोट बुरी तरह टीच रहा था लेकिन उसे भागकर पहुंचना ही था क्योंकि घात लगाए पिल्लों के बीच उसने अपनी कुशी का अटकना देख लिया था ये वही पिल्ले थे जो उस चर्बी से अपना पेट भरते जिसे आदर्श उनके लिए डाल से लटका दिया करता था आदर्श बरामदे में बैठकर अपना सैंडविच खा रहा था एक बड़ा सा मीट सैंडविच उसका स्वाद बहुत बढ़िया था एक कुत्ता आया और उसके सामने जाकर रुक गया वो बहुत दुबला पतला और झबरे वालों बालो वाला कुत्ता था आदर्श के सैंडविच पर उसने अपनी आंख गड़ा दी वो देखता रहा अपने मुंह पर जीप फिराई और अपनी लगाने तोड़ा तोड़ा, और, और मिले क्योंकि आदर्श ने खुद बस एक ही बार मुंह में रखा था जब सैंडविच खत्म हो गया तो कुत्ता भाग गया आदर्श इस बात से खुश था कि उसकी माँ ने उसे इतना बड़ा और स्वादिष्ट सैंडविच दिया था आदर्श स्कूल जा रहा था उसकी बिल्ली उसे विदा करने गई दोनों की हिम्मत नहीं हुई अब मैं क्या करूँ बिल्ली को अपनी बाह में पकड़े पकड़े आदर्श सोचने लगा तब वो पीछे मुड़ा और घर आ गया वो बिल्ली को घर के अंदर ले आया फिर वो स्कूल जाने के लिए वापस भागा वो बहुत तेज दौड़ा लेकिन घंटी लग चुकी थी लड़का डरा की देर से आने के लिए उसे डांट पड़ेगी लेकिन उसके अध्यापिका ने उल्टे उसकी प्रशंसा की उन्होंने खिड़की से सब कुछ देख लिया था आदर्श अहादे की ओर भागा एक मरियल सा झबरा कुत्ता वहां लगातार जोर जोर से भौके जा रहा था कुत्ते ने उसकी पूछी बिल्ली को घेर रखा था वो भाग नहीं पा रही थी आदर्श ने कुत्ते को भगाने के लिए एक लकड़ी हाथ में ली एक लकड़ी हाथ में ले ली लेकिन कुत्ता उछला और लड़के पर गुर वो लकड़ी को अपने खुले दांतों से पकड़कर खींचने लगा वो गुर्राने और लकड़ी को दांत से काटने लगा आदर्श बहुत डर गया और चीख पड़ा लेकिन उसने लकड़ी को हाथ से जाने नहीं दिया चीख और गुर्राहट से पूरा आता भर आहाता भर उठा और पूछी बिना किसी की नजर पड़े वहां से खिसक गई धारीदार कदमों की छाप इस बड़े अपार्टमेंट वाले मकान में बारह परिवार रहते थे पहली मंजिल में चार दूसरी में चार और तीसरी मंजिल में चार और बच्चे वहां ढेरों थे अनंत उनमें से सबसे बड़ा था वह तरुण पाइनियर की लाल टाई पहनता था और बाकी दूसरे छोटे थे और अपनी कमीजों पर लाल सितारा लगाते थे साधारण बातों के अलावा उस मकान में कभी कुछ घटा नहीं था जब तक कि एक दिन वहां अजीब अजीब सी चीजें नहीं होने लगी एक बार बूढ़ी श्रीमती हिंगोरानी ने अपना अपने कमरे के बाहर जाने के लिए तैयार होकर निकली और राख दान उठाने को झुकी तो आश्चर्य से वो ठिठक गई राख दान बिल्कुल खाली हो चुका था दूसरी बार बूढ़ी श्रीमती हिंगोरानी ने नीचे जाकर अपनी टाक लाने का फैसला किया दरवाजा खोलते ही उन्हें डांक पैदान पर रखी मिली एक दिन श्रीमती हिंगोरानी अपनी झूलने वाली कुर्सी पर बैठी पढ़ रही थी अचानक उनका ध्यान गया कि बारिश शुरू हो चुकी है लेकिन उनके धुले हुए कपड़े बाहर ही रह गए थे वो बाहर दौड़ी पर उनके धुले कपड़े पहले से उनके दरवाजे के आगे रखे हुए थे अखबार के एक साफ पन्ने पर कायदे से तहाये गए और बिल्कुल सूखे हुए एक सुबह श्रीमती हिंगोरानी अहाते में बुनाई कर रही थी जल्द ही उन्हें सर्दी महसूस होने लगी और वे उठकर अंदर चली गई लेकिन अपना चश्मा वे बेंच पर ही छोड़ आई थी जब वे उसे ढूंढने भागी तो उन्होंने पाया कि किसी भले जीव ने उसे उनके दरवाजे के मत, से बांध दिया था ऐसी तमाम घटनाएं बूढ़ी हिंगोरानी को खुशी देती थी और, और परोपकारी हृदय हो सकता था एक दिन गलियारे में उनकी मुलाकात बूढ़ी मार्था से हुई और यह पता चला कि लगभग उसी तरह की घटनाएं उनके साथ भी हो रही है उनके दरवाजे के बाहर गलियारे में पड़ा थूल भरा पोछा साफ हो जाया करता है उनके साहिबान के सामने पड़ी रह गई बाल्टी भर गिट्टी तीसरे मंजिल पर उनके दरवाजे के आगे तक सफर कर पहुंच जाया करती है उनकी थोड़ी बहुत जानकारी भी थी अवकाश प्राप्त करने के पहले उन्होंने कई एक वर्षो तक एक जल रक्षक चौकी पर काम किया था जहां वे कार्यालय के कमरों की धूल झाड़ना खिड़कियां साफ करना और दूसरे जरूरी बहुत से काम करती थी बूढ़ी हिंगोरानी ने अपना राखदान दरवाजे के बाहर गलियारे में रखा और धड़ाक से दरवाजा बंद कर दिया तुरंत बाद उन्होंने फिर से दरवाजा खोला लेकिन इस दफा बिना आवाज बहुत धीरे से और अपना तथा में किताब पंजों के बल सीढ़िया में आ वे के पीछे बेंच पर बैठ गई जिससे पिछला दरवाजा और कचरा पेटी भली भांति नजर आ सके बसंत ऋतु का सूर्य बहुत चमकदार था बूढ़ी हिंगोरानी अपनी किताब पढ़ने लगी बीच बीच में अपनी आंखें उठाकर वे हाथे में देख लिया करती थी सूरज की किरणें आरामदायक थी चिड़िया चहचहा रही थी और श्रीमती इंगोरानी को छप दिया थी अचानक वे चौक कर जाग पड़ी और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ किसी ने उनके घुटनों को उनके चार खाने दान कंबल से वहीं कंबल जिसे वे ऊपर की अपनी झूलने वाली कुर्सी की पीठ पर छोड़ आई थी ढक दिया था कितनी सहित सहृदयता है सूर्य अभी उनकी पीठ को गरमा रहा था लेकिन उनके घुटने और पैर छाया में आ गए थे पर यह कंबल यहाँ नीचे तक आखिर आया कैसे वो बुजुर्ग महिला बिल्कुल चकरा गई ऐसी रहस्यमय चीज तो किसी जासूस को भी मात कर सकती है फिर भला किसी जनरक्षक चौकी से एक अवकाश प्राप्त सफाई करने वाली औरत की विषा थी आखिर क्या है बूढ़ी इंगोरानी ने अपनी चीजें समेटी और भीतर चली गई उनके दरवाजे के आगे एक और आश्चर्य उनका इंतजार कर रहा था राग को खाली कर दिया गया था उस बुजुर्ग महिला ने चाबी घुमाई और दहलीज पर ही ठिटक गई किसी ने उनके भूरे फर्श पर दरवाजे से उनकी झूलने वाली कुर्सी तक और फिर वापस दरवाजे तक धारीदार कदमों की छाप छोड़ दी रुकना जरा अनंत के नए बे जूते इसी तरह का निशान छोड़ते हैं उसने एक दिन पहले ही तो उन्हें खरीदा था खुद अपने जेब खर्च से जैसा कि वह गर्व, गर्व भाव से बता चुका था अब सारा मामला बिल्कुल साफ हो गया था उनके कमरे की चाबी उस बेंच पर उनके बगल में ही रखी हुई थी लेकिन अनंत भला कैसे इन तमाम चीजों को खुद अकेले ही अंजाम दे सकता है नहीं वो अकेला नहीं होगा जाहिर तौर पर उसके ढेरों नन्हे सहायक होंगे कोई संदेह नहीं की जनरक्षक चौकी की नौकरी ने श्रीमती हिंगोरानी की काफी हद तक मदद की थी श्रीमती मार्था के लिए पैर के उन निशानों का कोई मतलब न होता और वह बुजुर्ग महिला दबे फूटो से मुस्कुरा पड़ी क्या वे श्रीमती मार्था से यह सारा भेद खोल दें नहीं बेहतर होगा वे ऐसा न करें श्रीमती मार्था दूसरों को बता देंगी और अनंत का यह गौरवशाली राज फिर राज नहीं रह पाएगा चालाक मीकू मीकू अक्टूबर के यानी रूसी क्रांति के बाद के बच्चों की सभा में हिस्सा लेकर लौटा था प्रवेश हॉल में अपना कोट उतारते हुए जोर से चिल्लाकर बोला ताकि सभी सुन ले आज हम लोगों ने तरह तरह का खेल खेला किस तरह के खेल पिताजी जानने को उत्सुक थे शतरंज और लंबी छलांग और मीकू पटर पटर बोले जा रहा था जाहिर था सबसे बड़ी खबर अभी आनी बाकी थी कैसा रहा पिताजी ने पूछा कुछ हार गए लेकिन मैं भी एक खेल में मैं एक भी खेल में नहीं हारा मीकू का चेहरा खुशी से तमक रहा था तुम तो बहुत होशियार निकले पिताजी बोले तो सारे खेलों में तुम जीत गए नहीं मैं नहीं जीता मीकू आंखों में चलाकी भरी चमक के लिए बोल पड़ा सब बराबरी पर है कोई बराबरी पर नहीं रहा मैं समझा नहीं पिताजी बोले मैं तो बिल्कुल खेला ही नहीं मीकू ने खुश होकर समझाया क्यों क्या मैं होशियार नहीं हूं अगर मैं खेलता तो मैं हार भी तो सकता था मीकू और अधिक पाने का बेसब्री से इंतजार करता रहा लेकिन उसके पिताजी गंभीर नजर आने लगे थे आखिरकार उन्होंने कहा कितने दुख की बात है तुम अभी तक हारना नहीं सीख पाए हो मीकू ने अचरस से आंख फाड़ी क्यों भला ताकि एक दिन तुम जीतने के काबिल बन सको पिताजी ने स्पष्ट किया लेकिन कैसे कोशिश करो और खुद समझ जाओगे पिताजी बात काट कर बोले चाल वाला अंजनी। अक्टूबर के, के बाद अनु बच्चों के बीच चिपका दिया गया ताकि हर कोई देख सके प्रतिभागी बच्चों को खुद ही यह फैसला करना था कि किसका चित्र सबसे बढ़िया है अंजनी रोहित रोहन के चित्र के आगे रोका उसने चारों तरफ देखा यह निश्चित करने के लिए कि रोहन कहीं आस पास तो नहीं है और फिर कहा कितना भद्दा चित्र है जरा इस औरत को देखो उसका मुंह एक कान से दूसरे कान तक खींचा हुआ है उसके गाल हज से अधिक लाल है और उसके बाल बेतरतीब सभी ने चित्रों को खूब अच्छी तरह से देख लिया तब मुखिया जयंत ने प्रत्येक बच्चे से पूछा कि उसे सबसे बढ़िया कौन सा चित्र लगा और उसे अपने नोटबुक में लिख लिया नहीं तो उसके लिए यह, यह याद रखना संभव नहीं हो पाता कि हर चित्र को कितने अंक मिले अब यह बताने की बारी अंजनी की थी कि उसे कौन सा चित्र सबसे बढ़िया लगा उसने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई यह देखने के लिए कि रोहन वहां था या नहीं और रोहन वही मौजूद था तब अंजनी ने कहा रोहन का चित्र सबसे बढ़िया है उसके चित्र में चौड़े मुस्कान वाली वह औरत कितनी खुश लग रही है उसके गाल लाल और सुंदर हैं और उसके बाल किस कदर फूले फूले से हैं जयंत ने सुना और मुँह मुंह में बड़बड़ाया लेकिन फिर भी उसने रोहन के नाम के आगे टिक लगा दिया यह इकलौता टिक का चिन्ह था जो रोहन को मिला था आखिरकार सभी चित्रों पर अंक चिन्ह दिए जा चुके थे जयंत ने अपनी नोटबुक बंद करती और कहा कि उसे अंजनी से कुछ बात करनी है लेकिन इससे पहले वह कुछ कहता रोहन उनके पास आया और अंजनी से कहने लगा तुम दुरंगी चाल चलते हो अंजनी यही शब्द तो कुछ लोगों के बारे में मेरी दादी कहा करती थी परंतु मैं कभी जान नहीं पाया कि आखिर इसका असली मतलब क्या है तुम्हारा शुक्र गुजार कि तुमने इसे इतनी अच्छी तरह से मुझे समझा दिया रोहन पीछे घूमा और वहां से चल दिया कैसी घटिया सी बात है कि हमारी कक्षा में चुगलखोरी होती है रोहन से मेरी मित्रता को इसने चौपट कर डाला अंजनी ने कड़ोहाट से सोचा बेचारा लड़का यह नहीं जानता था कि रोहन ने उसकी बात सुन ली थी जब वह मेज के नीचे अपना रबड़ ढूंढ रहा था जयंत भी वहां से चल दिया रोहन ने वह सारी बात कह दी थी जो वह कहना चाहता था तकरार अक्टूबर क्रांति वाले क्रांति बाद वाले अनुक्रम बच्चों के दल के नेता जीशान ने सभा कक्ष में खुलने वाले दरवाजे को धक्का देकर खोला और ठिटक कर रुक गया दिंगामस्ती कर रहे दिंगा मस्ती कर रहे दो लड़कों से उसका मार्ग बंद हो गया हाफते और गुस्से से फुफकारते वे दूसरे को लात मार रहे थे और नोच रहे थे। जिसान ने उन्हें, अलग किया और उन्हें बीच में टोका हाथ मिलाओ और दूसरी कर लो आज्ञाकारी ढंग से लड़कों ने हाथ मिलाया करीब करीब लपकते हुए लेकिन जैसे ही एक बार हाथ मिलाना खत्म हुआ कुछ तुरंत चीखा लेकिन अमर कहता है कि मैं अमर चिल्लाए पर कुछ कहता है कुछ देते, एक से दूसरे मेज के बीच घूम रहा था कुछ ने एक चीड़ वृक्ष बनाया और अमर की ओर चुपके से निकार डाली अमर जिसने अभी अभी गिलहरी का चित्र पूरा किया था कुछ की ओर कनखी से देखा कुछ ने अपने चीड़ वृक्ष के नीचे खरे की पगडंडी बनाई और अमर पर नजर डाली अमर ने अपने गिलहरी के पंजों के बीच एक शंकु का चित्र खींचा और कुश की तरफ देखा शहशा कुश को याद हुआ है कि किस प्रकार उसने और अमर ने बर्फ का आदमी बनाया था अमर को वह सैंडविच याद आ गया जिसे उन दोनों ने एक ही दिन एक दिन पहले ही बांट खाया था उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा कुश और अमर क्या तुम दोनों अब यहाँ आ सकते हो सभी चित्रों को जमा करने के बाद जिशान ने आदेश दिया लेकिन वे लड़के पहले ही जा चुके थे खिड़की से बाहर देखते हुए जिशान को एक तेजी से गुजरती पीले रंग की स्लेज की छलक दिखी कुछ आगे की ओर बैठा था और उसके पीछे उसके ठीक पीछे अमर था अच्छा तो यह बात है बोल पड़ा अरे पिटर चिल्ला उठा वे दोनों सिक्का उठाने के लिए तेजी के साथ नीचे झुके लेकिन उनका सिर आपस में जोर से टकरा है और वे नीचे अपने नितंबो के बल गिर पड़े और उनके बीच वह सुनहरा खूबसूरत पांच कुपेक्का सिक्का धूल भरी पगडंडी पर पड़ा रहा यह मेरा है तरुण चिल्लाया और अपना हाथ बढ़ा दिया नहीं है, तुम्हारा नहीं है उछल कर अपने पैरों पर खड़े हो गए और एक दूसरे को आग बरसा थी आंखों से इस तरह देखा जैसे दो लड़ाकू मुर गए ठीक उसी समय गारी की दौड़ती हुई गई ताली पीटते हुए वह खुशी से चीख पड़ी अरे वाह यह रहा मेरा खोया हुआ पांच कूपे का सिक्का मैं यहाँ रही थी लगता है तभी ये मेरी जेब से सरक गया लड़के शांत हो गए अब तकरार करने के लिए कुछ बचाना था क्या तुमने इसे ढूंढा है गार्गी ने तरुण से पूछा और उदारता दिखाते हुए वादा किया जब मैं मिठाई खरीदू खरीदूंगी तो थोड़ा तुम्हें भी दूंगी इसे तरुण ने नहीं मैंने ढूंढा था पीटर का गुस्सा फिर से भड़कने लगा था क्या मतलब है तुम्हारा मैंने ढूंढा था तरुण फूट पड़ा तुमने नहीं मैंने ढूंढा था पीटर ने हार नहीं मानी तो तुमने ढूंढा था तरुण ने मुक्का लहराया तब गार्गी ने कहा ठीक है ऐसा लगता है कि तुम दोनों ने ही इसे ढूंढा है इसलिए तुम दोनों का शुक्रिया और वह सिक्का हाथ में और हाथ में अपने फ्रॉक की जेब में और हाथ अपने फ्रॉक की जेब में रखे टहलते हुए निकल गई लड़के शांत हो गए उनके पास लड़ने की कोई वजह ही नहीं बची थी सबसे सुंदर क्रिसमस का पेड़ बर्फ बड़े बड़े नरम रोएदार फाहों में गिर रही थी एक लड़का और एक लड़की सड़क पर जल्दी जल्दी चले जा रहे थे वे उत्साह में थे क्योंकि वे क्रिसमस का पेड़ लाने जा रहे थे एक ऐसा क्रिसमस का पेड़ ढूंढना था जो सबसे अधिक सुंदर हो बर्फबारी के बीच उन्हें एक रोशनी वाली खिड़की से बाहर झाकती की की। और अपना हाथ उठाया और अभिवादन में हिलाया वे हड़बड़ी में चलते रहे उनके पास गंवाने के लिए समय नहीं था सबसे सुंदर क्रिसमस का पेड़ उनका इंतजार कर रहा था और उन्हें अपना पेड़ मिल भी गया एक छोटा प्यारा सा क्रिसमस का पेड़ लौटते हुए उसी मकान से गुजरे खिड़की से अभी भी रोशनी आ रही थी और बर्फ के फाव के बीच वो बुजुर्ग महिला उन्हें देखकर मुस्कुराई वो मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया मानो वह कह रही हो हाँ यह वास्तव में उन सब में सबसे अधिक सुंदर क्रिसमस का पेड़ है जिन्हें मैंने अभी तक देखा बच्चों ने उसकी तरफ हाथ हिलाया और अपनी राह चलते रहे उन्हें भाग पहुंचना था क्योंकि क्रिसमस की शाम होने वाली होने ही वाली थी और उन्हें अभी भी अपने सबसे सुंदर क्रिसमस पेड़ के लिए सबसे सुंदर सजावट का सामान खरीदना बाकी ही था यह चीज उन्हें फिर से उस सफेद बर्फीली सड़क पर वापस ले आई वे हड़बड़ी में थे फिर भी वे उस जानी पहचानी खिड़की के पास रुके वो बूढ़ी महिला अभी भी वहां ऐसे बैठी थी मानो उनका इंतजार कर रही हो लड़के और लड़की ने अपनी नाक खिड़की के ठंडे शीशे से भिड़ा दी बूढ़ी महिला ने अपना हाथ उठाया और यूं उठाया और यूं भी मानो उनके गालों को सहला रही बच्चे समझ गए थे कि वह चल नहीं सकती क्योंकि वो पहिए वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी फिर वे क्रिसमस की पड़ती बर्फ के बीच बीच गुम हो गए लेकिन वे बहुत जल्दी ही वापस लौटे लड़की ने अपनी बगल में क्रिसमस के लिए सजावटी सामानों का एक डिब्बा दब, दबा रखा था और लड़की मोमबत्तियों का डिब्बा पकड़े हुए थी वे बर्फ के बीच से निकलते दिखाई पड़े और उनकी आंखें उस जानी पहचानी सी खिड़की को तलाशने लगी उन्होंने फिर एक बार खिड़की के शीशे पर अपनी नाक दबाई और फिर वो बूढ़ी महिला उन्हें देखकर जिंदा से मुस्कुराई उसने उनकी ओर देखकर सिर हिलाया आहिस्ता से और बार बार मानो आने के लिए उनका शुक्रिया कर रही हो लेकिन उसके कमरे में क्रिसमस का कोई पेड़ नहीं था इसे वे अब तौर से जान गए बर्फ के बीच वो लड़का और लड़की फिर से गायब हो जाते हैं इसके पहले उन्होंने, उन्होंने खिड़की के शीशे से अपना माथा सटा लिया था और उनकी नजर पीछा, पीछा कर रही थी बच्चे घर आ गए लेकिन जल्द जल्द ही वे फिर सड़क पर दिखाई पड़े लड़का पेड़ थाने चल रहा था और लड़की ने बगल में दो पक्ष बग से दबा रखी थी उस बुजुर्ग महिला के दरवाजे पर वे पंजों के बल धीरे से चढ़े उन्होंने क्रिसमस पेड़ को सजाया और दरवाजे पर दस्तक दी तब उन्होंने दरवाजे को ढकेल कर खोला पेड़ को उठाकर अंदर रखा और जल्दी से निकल गए क्रिसमस की सफेद रोएदार बर्फ अब भी पड़ रही थी लड़का और लड़की खुश थे कि उन्होंने सबसे जानते थे कि नया पेड़ और नई सजावट जिसे वे खरीदने जा रहे थे उतना खूबसूरत नहीं होगा पर इससे उनका मन उदास नहीं हुआ नहीं बल्कि उन्हें खुशी महसूस हुई वे जानते थे कि उन्होंने सही काम किया है मुझे नहीं पता कि वह लड़का और लड़की कौन थे शायद वह तुम और तुम्हारी बहन हो सक वो या हो सकता है उत्तम और तुम्हारा भाई अनुराग ट्रस्ट